भारतीय दर्शन न्याय दर्शन व्याप्यत्वासिद्धि जिस अनुमान में हेतु का साध्य के साथ व्याप्य व्याप्त होना ही असिद्ध हो वह व्याप्त व्यापकवाद नाम का हेतुवाभाष है यह दो प्रकार का है एक तो अ हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति को सिद्ध करने वाले प्रमाण का अभाव होने से और दूसरा आ हेतु में उपाधि के होने से अ व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से प्रत्येक अनुमान का एक प्रमुख अंग है व्याप्ति हेतु और साध्य में व्याप्ति का निश्चय होने पर ही अनुमान किया जा सकता है व्याप्ति का निर्णय करने के लिए एक दृष्टांत की आवश्यकता होती है यह दृष्टांत वही हो सकता है जिसे वादी और प्रतिवादी दोनों ही स्वीकार करें पर्वत आग वाला है क्योंकि उसमें धुआं है इस अनुमान में रसोई घर दृष्टान्त है इसी दृष्टांत के आधार पर धुआं और आग में व्याप्ति का होना निश्चित किया जाता है इस व्याप्ति के निश्चित करने में यदि प्रमाण न हो तो वह व्याप्ति अनिश्चित रहेगी और उसके आधार पर अनुमान की भी सिद्धि नहीं हो सकती है जैसे बौद्ध मत के मानने वाले अनुमान करें कि प्रतिज्ञा शब्द क्षणिक है अर्थात एक ही क्षण रहने वाला है हेतु क्योंकि वह है। उदाहरण जो सत है वह क्षणिक है जैसे बादल का एक टुकड़ा उपनय उपयुक्त व्याप्ति से युक्त सत शब्द है निगमन इसलिए शब्द क्षणिक है इस अनुमान में सत्य होना हेतु है क्षणिक साध्य है और बादल का एक टुकड़ा दृष्टान्त है इसमें सत और क्षणिक के बीच में व्याप्ति रहनी चाहिए जिसे प्रमाणित करने के लिए बादल का एक टुकड़ा के रूप में एक दृष्टांत दिया गया है यह दृष्टांत वही हो सकता है जिससे सत और क्षणिक होना दोनों का ही रहना सिद्ध हो किंतु उससे दृष्टांत में सत और क्षणिक होना इन दोनों का ही रहस सिद्ध नहीं है क्योंकि जितने अर्थात विद्यमान है वे तो एक से अधिक क्षणों तक रहने वाली होती हैं, फिर अर्थात एक मात्र रहने वाली कैसे हो सकती है यह तो परस्पर विरुद्ध कथन है। दृष्टांत के अशुद्ध होने से व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता और इसलिए अनुमान भी ठीक नहीं हो सकता अतः उपर युक्त अनुमान दोषयुक्त है आ हेतु में उपाधि के रहने के हेतु में उपाधि के रहने से साधारण रूप से सभी अनुमान में साध्य व्यापक होता है और हेतु अर्थात साधन व्याप्त होता है किंतु जो साध्य का व्यापक हो अथवा साध्य के साथ साथ उसी तरह व्यापक समव्यापक हो तथा हेतु का अव्यापक व्याप्य हो वह उपाधि कहा जाता है जैसे प्रतिज्ञा पर्वत धुआं वाला है हेतु क्योंकि उसमें आग है उदाहरण जहां आग है वहां धुआं है जैसे रसोई घर में उपनय व्याप्ति से युक्त आग पर्वत में है निगमन इसलिए पर्वत में धुआं है इस अनुमान में आग हेतु है और धुआं साध्य है अच्छे अनुमान के अनुसार साध्य अर्थात धुआं को व्यापक तथा हेतु अर्थात आग को व्याप्त होना चाहिए किंतु ऐसा यहाँ नहीं है धुआं कभी भी आग की अपेक्षा अधिक स्थानों में नहीं रह सकता है यह सर्वदा आग की अपेक्षा व्याप्त ही रहेगा अब यह देखना है कि वास्तव में यह साधन हेतु यहाँ साध्य को सिद्ध कर सकता है या नहीं यहाँ आग हेतु है केवल आग में धुआं नहीं होता किंतु भीगी लकड़ी से युक्त आग से होता है यहाँ भींगी लकड़ी धुआँ का प्रयोजक है न कि आग इसलिए भींगी लकड़ी ही इस अनुमान में उपाधि है और जिस अनुमान में उपाधि होती है वह दोष युक्त अनुमान है भींगी लकड़ी धुआ रूपी साध्य के साथ साथ रहने वाली है इसलिए यह साध्य समान व्यापक है अर्थात जहां धुआं है वहां भींगी लकड़ी है और हेतु है आग भीगी लकड़ी इस हेतु का व्यापक अर्थात व्याप्य है अर्थात भींगी लकड़ी की अपेक्षा अधिक स्थानों में रहने वाली आग है इस प्रकार उपाधि का लक्षण भी लकड़ी में लगता है उपाधि का दूसरा उदाहरण देखिए मैत्री नाम की एक स्त्री के सातों पुत्रों को श्याम रंग का देखकर मैत्री के वर्तमान आठवें गर्भ के संबंध में कोई अनुमान करता है कि प्रतिज्ञा यह आठवें गर्भ का जीव श्याम रंग का है हेतु क्योंकि यह मैत्री का पुत्र है उदाहरण जो मैत्री का पुत्र है वह श्याम रंग का है जैसे एक यह दिखाकर पुत्र इस अनुमान में मैत्री का पुत्र हेतु है किंतु मैत्री पुत्र होने से ही श्याम होना स्वाभाविक नहीं है श्याम तो अनेक कारणों से हो सकता है जैसे गर्भावस्था में यदि माता शाक भोजन करे तो उसकी वह संतान श्याम रंग की होगी इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म का कर्म फल भी श्याम होने का कारण हो सकता है इसलिए शाक आदि अन्य के भोजन का फल ही यहाँ ही है अतएव मैत्री का पुत्र यह हेतु अशुद्ध है और यह अनुमान दोष युक्त है इसी प्रकार प्रतिज्ञा यज्ञ में की गई हिंसा अधर्म का साधन है हेतु क्योंकि वह हिंसा है उदाहरण जहाँ हिंसा है वहाँ अधर्म का साधन है जैसे यज्ञ के बाहर की गई हिंसा यह नास्तिकों की तरह से कहा जाता है इसमें हिंसा का होना हेतु है अधर्म का साधन है साध्य यह हेतु अशुद्ध है क्योंकि हिंसा केवल हिंसा होने ही से अधर्म का साधन नहीं होती किंतु निषिद्ध होने से अर्थात यज्ञ में निषिद्ध होने से अर्थात यज्ञ में निषिध हिंसा का करना अधर्म साधन है इसलिए हिंसा और अधर्म साधन इन दोनों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है किंतु यह तो उपाधि के होने के कारण है उपाधि तो निषिद्ध का होना है इसलिए यह अनुमान दोषित है